ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्य में ईशावास्यम इदम सर्व यगत्याजगत इत्यादि पूर्वार्ध के द्वारा बताया गया कि अध्यस्त जो समस्त नाम रूप कर्मात्मक जगत है उसका अधिष्ठानभूत भूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप से ग्रहण करना चाहिए अर्थात तो समस्त जगत का बाधक जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध है इस बोध को प्राप्त कर लें ये जैसे याज्ञवल्केजी मैत्री को कहते हैं यदि तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो तो अमृतत्व कामेन आत्मा अमृतत्व की प्राप्ति के लिए तो आत्मदर्शन आवश्यक है अमृतत्व प्राप्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष, मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति और समूल अध्यास की निवृत्ति के लिए समस्त जगत का बाधक अध्यास मात्र का बाधक जो आत्मदर्शन है अद्वैत दर्शन है अधिष्ठान का आत्म रूप से अनुभव है उसे प्राप्त कर ले उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा उसकी प्राप्ति का साधन तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याशितव्य से वो अंतरंग साधन बताएं अमृतत्व प्राप्ति के हेतु हेतुभूत आत्मदर्शन के श्रवणादि और यहां पर भी यह बताया जा रहा है कि जो श्रवणादि का श्रवणादि रूप विचार है इन विचारों का अधिकार विचारादि साधन का उस साधक को विचारदि साधनों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ये एक प्रकार से यहां पर विधि अपेक्षित है विचारादि की ईशावास्यम से ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण जगत व्यावहारिक प्रमाणों से जो उसके व्यावहारिक रूप से गृहित हो रहा है उस व्यावहारिक जगत का जो पारमार्थिक स्वरूप है उस पारमार्थिक स्वरूप विषयक ज्ञानुकूल विचारादि साधन में प्रवृत्त हो जाए ये ईशावाश्यम का अर्थ है और उसमें फिर दो प्रकार के लोग हैं जिनको उपदेश मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हो पाता तो निश्चित है उनके चित्त में प्रतिबंधक ज्ञान की उत्पत्ति में दोष विद्यमान है तो उन दोषों की निवृत्ति के उपाय अनेकों प्रकार के दोष होने से अनेक प्रकार के हैं लेकिन मुख्य रूप से अधिकारी को दो साधन बताए जा रहे हैं अधिकारी की योग्यता देख करके कुछ अधिकारी होते हैं उनकी बुद्धि में विचार की योग्यता होती है विचार कर सकते हैं युक्ति कुशल होते हैं तो कुछ अधिकारी होते हैं जो युक्ति कुशल नहीं होते हैं। सुन करके जो अर्थ गृहित हुआ किसी ने बताया तो श्रद्धा से उसका अनुष्ठान कर सकते हैं उनके उनको माना जाता है भावना के अधिकारी उपासना के अधिकारी और जो विचार करने में कुशल हैं, तो उनके बुद्धि में कुतर्कि दोष होते हैं उन कुतर्क आदि दोषों को दूर करने के लिए कुतर्क का ही विश्लेषण है प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमे विषय संशय विपर्य ये कुतर्क बुद्धि में आने से होते हैं और इन कुतर्क आदि को दूर करने के लिए विचार की जरूरत है प्रज्ञा को आस्तिक बनाने की जरूरत है इसके लिए वेदानुकूल युक्तियों से विचार विचार मनन ये साधन बताया जाता है और इस साधन का जो अधिकारी है विचार से जब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्त होते हैं ज्ञान होता है तो ज्ञान से जगत बाधित हो जाता है ब्रह्म रूप से गृहित होता है अब इसे समझाने के लिए दृष्टांत भाष्य में बताया था यथा चंदनागर करवादे इत्यादि से कि औपाधिक जगत का उसके अधिष्ठान ज्ञान से बाध होता है और अधिष्ठान का ज्ञान उपदेश मात्र से जिसे नहीं हो पा रहा है उसे विचार आदि से अधिष्ठान ज्ञान के प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति होने पर अधिष्ठान का ज्ञान होता है उससे जगत बाधित होता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत था चंदनादि का तो चंदनादि में जैसे साइलेंट कर दीजिए उसको तो चंदनादि में जैसे जलादि के संपर्क से औपाधिक दुर्गंधी आती है और उस दुर्गंधी का निराकरण करने के लिए आवश्यक होता है चंदन आदि का घर्षण और चंदन आदि के घर्षण से जब स्वाभाविक सुगंध अभिव्यक्त होती है तो उस अभिव्यक्त हुए स्वाभाविक सुगंध से औपाधिक दुर्गंधी ही निवृत्त होती है बाधित होती है ऐसे ही सदोष चित्तवान जिज्ञासु के चित्तगत जो दोष हैं, वे विचारादि साधनों से निवृत्त होते हैं तो जगत के अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव होता है उससे जगत बाधित होता है अच्छादित होता है यह दाष्टान्त रहेगा इसी दाष्टान्त को बताने के लिए भाष्य में वाक्य आ रहा है तदवद ही स्वात्मनी अध्यस्तम इत्यादि इसकी अवतरण टीका है ये थे इस प्रतीक के बाद में स्वा तदवद ही स्वात्मनी अध्यस्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका आ रही है तो टीका को पहले देखिए चंदना गर्वादे उदकादि मिथ्या चंदनागर्वादे उदकादाद्रीभा यदर्गंध्यौपाधिकवनिघर्षनाव्यक्न स्वाभावन गंधेन स्वरूपसद्भावात अच्छा तचारादेपसदभा बाधक संभवतीह तदव तो ये कहते हैं जैसे चंदन आगरू आदि दृष्टांत में जलादि के संपर्क से आर्द्री भावादि से उत्पन्न हुआ वो दौर्गंध्य है उसका वो स्वाभाविक नहीं है आरोपित है स्पटिक में आरोपित लाली मां के तरह वह चंदन में दौर आरोपित है और वह आरोपित दौरगंध्य निवृत्त हुआ किस घर्षणादि से अभिव्यक्त हुए स्वाभाविक सुगंध से ये कह रहे हैं तद यथा तत्स्वरूप निघर्षण दृष्टांत हुआ ऐसे दृष्टात में कहते हैं तद्वत विचारादे है, संभवती इत्याह, तद्वत तो विचारादेहे है, मिथ्या बुद्धेर बाधकत्व संभवती ऐसा अनु करिए जो विचारादि साधन बताए जा रहे हैं सदोष चित्तवान साधक के लिए जिसके चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष नहीं है उस साधक को तो उपदेश मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है लेकिन जिसके चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष विद्यमान है उसके लिए विचारादि साधन बताए जा रहे हैं तो ये जो विचारादि साधन हैं, उनमें मिथ्या बुद्धि बाधकत्व है मिथ्या बुद्धि है अध्यास तो विचारादे हे मिथ्या बुद्धि बुद्धिर् बाधकत्व विचारादि में मिथ्या बुद्धि का बाधकत्व तो है मिथ्या बुद्धि तो अध्यास है अध्यास का निवर्तक तो प्रमा होती है विचारादि तो प्रमा नहीं है इसलिए साक्षात बाधकत्व तो नहीं होगा विचार आदि में प्रमा द्वारा इसे बताने के लिए वो प्रमा बताई जा रही है विचारादि से प्रमा होती है और प्रमा से साक्षात बाद होता है मिथ्या बुद्धि का और प्रमाद द्वारा विचार आदि से मिथ्या बुद्धि का बाद होता है विचार आदि साक्षात् है मिथ्या बुद्धि के परंपरा बाधक प्रमाद द्वारा वो प्रमा को बताने के लिए स्वरूप सद्भाव शब्द का प्रयोग है स्वरूप सद्भाव का अर्थ है आत्म में अनुभव यहां सद्भाव शब्द से लेना ज्ञान आविर्भाव अभिव्यक्ति स्वरूप की अभिव्यक्ति आविर्भाव हुआ तो स्वरूप यानी पारमार्थिक स्वरूप जगत का जो अधिष्ठान है उसका मैं के रूप में आविर्भाव इसी को प्रमा कहा जाता है हाँ, तो ये है प्रमाण स्वरूप सद्भाव शब्द से कही गई और उससे मिथ्या बुद्धि का साक्षात बाध हो जाएगा और विचार आदि मिथ्या बुद्धि के बाधक जो स्वरूप सद्भाव शब्दित जगत अधिष्ठान का प्रत्येक अभिन्न रूपेण अविर्भाव उसके हेतु है इसलिए स्वरूप सदभाव द्वारा विचार आदि में मिथ्या बुद्धि बाधकत्व सिद्ध हो जाएगा जैसे चंदन के घर्षण से दुर्गंधी बाधित होती है वो सीधे घर्षण मात्र से नहीं होती घर्षण से स्वाभाविक सुगंध की अभिव्यक्ति होती है और उस अभिव्यक्ति से औपाधिक दुर्गंध्य का बाध होता है ऐसा होता है ना घर्षण से स्वाभाविक गंध की अभिव्यक्ति हुई और घर्षण से अभिव्यक्त हुई स्वाभाविक गंध से दुर्गंध्य बाधित हुआ हां। तो ऐसे विचार आदि से स्वरूप अभिव्यक्त हुआ और उससे मिथ्या बुद्धि बाधित हुई ये रहा है यानी घर्षण और स्वरूप सद्भाव में तो पौर है स्वरूप अभिव्यक्ति और अध्यास की निवृत्ति इनमें योग पद्य है घर्षण क्या नाम विचार और अभिव्यक्ति में योग पद्य नहीं है पौरापर्य विचारादि होने के बाद भी यदि कोई भावी प्रतिबंध है तो स्वरूप का आविर्भाव नहीं होता जैसे वामदेव जी को नहीं हुआ भावी प्रतिबंध होने से उनकी साधना तो पूरी हो गई विचारादि चित्त वर्तमान ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित हुआ लेकिन भावी प्रतिबंध था वो भावी प्रतिबंध एक गर्भवास में रह करके उसका फल भोग करके दूर हुआ तो गर्भ में ही उन्हें ज्ञान हुआ वहाँ कोई विचार आदि थोड़ी किए उन्होंने इसका अर्थ है कि विचार आदि होने पर भी ज्ञान नहीं होता यदि भावी प्रतिबंध है तो तो ज्ञान और विचार आदि में योगपद्य नहीं है पौरापर्य है और ज्ञान और अध्यास निवृत्ति में योगपद्य है कार्य कारण भाव भी है योगपद्य भी है योगपद्य ने समकाल हाँ। आ, विचार तो आपका स्वयं का प्रयत्न है वो प्रतिबंधों को हटाता है वो तो प्रतिबंधों को हटाने वाला है वो विचार आदि का प्रतिबंधक कुछ ऐसे पाप होते हैं श्रेयांशी बहुविज्ञानी कहा जाता है बीच में आ जाते हैं लेकिन उत्तम कोटि के साधक होते हैं प्रयत्न अतिशय कर लेते हैं तो वो दूर हो जाते हैं वर्तमान प्रतिबंध भी ज्ञान में बाधक है ठीक है ना और भूत प्रतिबंध भी कुछ ना कुछ ज्ञान की उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित कर रहा था इसलिए अतीत में ज्ञान नहीं हुआ है तो सब ज्ञान से निवर्त्य और उनकी निवृत्ति होती है अतीत प्रतिबंध की भी और वर्तमान प्रतिबंध की भी वर्तमान में जो साधना की जा रही है उस साधना से अतीत में प्रतिबंध था इसलिए ज्ञान नहीं हुआ वर्तमान में भी ज्ञान नहीं है श्रवण करने पर भी नहीं हो रहा है तो प्रतिबंध है माना जाएगा यह अतीत प्रतिबंध और वर्तमान प्रतिबंध ने अतीत प्रतिबंध ने अतीत काल में ज्ञान नहीं होने दिया वर्तमान प्रतिबंध इस समय ज्ञान नहीं होने दे रहा है तो इन प्रतिबंधों को निवृत्त करती है साधक की साधना वो है विचार आदि हाँ। विषय अतीत है विषय अतीत है लेकिन चिंतन वर्तमान है तो विषय प्रतिबंधक नहीं है चिंतन प्रतिबंधक है अतीत विषयों का जो चिंतन हो रहा है उसको एक प्रकार से स्मरण कहा जाएगा वो स्मरण तो वर्तमान है ना वर्तमान प्रतिबंध कोटी में आएगा वो भूत प्रतिबंध तो होते हैं अतीत में हमें ज्ञान नहीं हुआ हां, तो वो आ, जैसे अतीत जन्म इस वर्तमान की अपेक्षा से जो अतीत है उनको अतीत कहा जाएगा अभी वर्तमान है इसकी अपेक्षा से जो भी भूतकाला व छिन्न है उसे कहा जाएगा अतीत तो अतीत काल में हमें ज्ञान नहीं हुआ का अर्थ है अतीत में प्रतिबंध था इसलिए शिवमयमन स्त्रोत्र में पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव से ये कहते हैं कि मेरे से दो अपराध हो रहे हैं एक अतीत में अपराध हुआ है और एक भविष्य में होने वाला है उन दोनों अपराधों को आप क्षमा करें वे ये बताते हैं कि शिव को नमस्कार करने मात्र से ही मुक्ति मिलती है ऐसा एक श्लोक है उसमें मुक्ति और नमस्कार इन दोनों में साध्य साधन भाव बताया गया और वे ये मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ है तो निश्चित ही जन्म होने का अर्थ है अभी मैं बद्ध हूं मुक्त नहीं हूं मुक्त क्यों नहीं हूं यदि मुक्ति का साधन किया होता अतीत में तो निश्चित मैं मुक्त होता अतीत में मैंने मुक्ति का साधन शिव को नमस्कार किया ही नहीं यदि करता तो निश्चित मुक्त होता और अब मैंने इस जन्म में शिव को नमस्कार किया है तो नमस्कार करते ही मुझे नमस्कार का फल मुक्ति प्राप्त हो गई तो वर्तमान में जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद जन्माभाव फिर शरीर प्राप्त नहीं होगा स्वरूप अवस्थान होगा तो भविष्य में फिर शरीर के न होने से नमस्कार नहीं कर पाएंगे किसी को नमस्कार करने के लिए शरीर की जरूरत है ना। किसी के चरणों में अपना शीर झुकाना यही तो नमस्कार होता है तो उसके लिए आवश्यक होता है शरीर तो जो मुक्त होता है उसे शरीर तो मिलता नहीं तो भविष्य में भी पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं मैं नमस्कार नहीं कर पाऊंगा शरीर के न होने से और आतीत में तो मैंने नमस्कार शरीर होते हुए भी नहीं किया अनादि संसार में अभी तक तो शरीर धारण करके ही रहता रहा लेकिन किसी भी पहले जन्म में मैंने शरीर होते हुए भी नमस्कार नहीं किया यदि नमस्कार करता तो निश्चित मुक्त होता और इस जन्म में मैंने नमस्कार किया है इसलिए मैं मुक्त हो गया तो आतीत में शरीर के रहते हुए भी नमस्कार न करना ये एक अपराध हुआ भविष्य में शरीर रूपी नमस्कार का साधन न होने से शरीर नहीं होने से नमस्कार नहीं हो पाएगा ये भविष्य का अपराध इन दोनों के लिए क्षमा मांगने के लिए भी शरीर की जरूरत है वर्तमान में शरीर है तो एक पहले हुए किए हुए अपराध की क्षमा एक भविष्य में होने वाले अपराध की क्षमा इसी समय में मांगता हूँ इस अर्थ का बोधक एक श्लोक है शिवम स्त्रोत्र में जो सर्वत्र नहीं पाठ होता कहीं कहीं होता है में होता है वपुस्प्रादुर्भा प्रादुर्भावात निपुरा पुरारे न क्वा क्षण प्रणतवान् नमें मुक्त स्यहमतनुरग्रेप्य नीश क्षंत्यम तदिदमपराधद्वय श्लोक महमस्त्रेजो नमो नेदिष्ठा प्रिय दवद नम अतः न इसके बाद में क्रम में तो नमो नेधिष्ठा ये प्रिय दबोदिष्ठाए च नम इस श्लोक में तो हर एक पंक्ति में कई बार नमस्कार नमस्कार आया है तो नमस्कार किया है यहाँ पुष्प दंताचार्य जी ने और नमस्कार करने से उन्हें मुक्ति मिली ये यहाँ पर बता रहे वो पुष्प प्रादुर्भाव इत्यादि में वे कहते हैं कि शरी, वो शरीर वपु यानि शरीर वो पुष्प प्रादुर्भाव का अर्थ है जन्म तो जन्म होने से मैं अनुमान करता हूँ को देख करके जैसे वनी का अनुमान किया जाता है ऐसे मेरा जन्म जो हुआ इससे मैं अनुमान करता हूं कि मैंने अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्म लिए लेकिन पहले बीते हुए जन्मों में कहीं पर भी आपको नमस्कार नहीं किया कहा यदि नमस्कार करता तो जन्म न होता जन्म हुआ इससे निश्चित है कि नमस्कार नहीं किया ये पूर्वा प्रथम पाद का अर्थ है वह पुष्प्रादुर्भावा दनुमित जन्म नि पुरा और पुरारे ये संबोधन है पुरारे न क्वा क्षणमी भगवत प्रणतवान मैंने पूर्व जन्म में कभी भी आपको नमस्कार नहीं किया ऐसा मैंने अनुमान किया है तीसरे पंक्ति में कहते हैं कि नमन मुक्त संप्रति तो संप्रति यानी इदानी इस समय मैंने वर्तमान में नमस्कार किया नमो निधिष्ठाए प्रियदिष्ठाए च नम इत्यादि श्लोक से तो संप्रति नमन सन सं मुक्त नमन मुक्त संप्रति तो नमस्कार करते ही नमन का अर्थ है मुक्त मैं मुक्त हो गया यानी नमस्कार मुक्ति का हेतु है नमस्कार का स्वरूप है अहंकार का पूर्ण समर्पण और अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाएगी तो बिना अहंकार के तो फिर स्वरूप की अभिव्यक्ति होगी ना मैं मैं तो रहूंगा अहंकार नहीं रहेगा अहंकार तो है अनात्मा में आत्मा आत्माभिमान उसका समर्पण शिव जी के चरणों में शिव को अहंकार समर्पित कर दिया का अर्थ है शिव को अपनी अहंता का आलंबन बना दिया तब वो नमस्कार होता है तो शिव अब यानी अनात्मा कोई भी अपनी अहंता का आलंबन नहीं रहा तो शिव जी को ही अहंता का आलंबन बना दिया तो माना जाता है अहंकार का समर्पण रूप नमस्कार हुआ वो ज्ञान ही है ज्ञान से ही होता है और मुक्ति मिल गई मुझे तो फिर अग्रेप्य अनतिमान अतनु मुक्त हुआ तो भविष्य में मैं अतनु रहूंगा तनु कहते हैं शरीर को और अतनु का अर्थ है अशरीर विधेय मुक्ति मिलेगी ना तो अशरीर हो जाऊंगा तो भविष्य में भी नमस्कार नहीं करूंगा अनतिमान नतिमान का तो अर्थ है नमस्कार जो कर सकता है वो अनतिमान का अर्थ है नमस्कार नहीं कर पाएगा नमन मुक्त संप्रति आ... नमन मुक्त संप्रत अतनु रग्रेप्य अनतिमान तो भविष्य में भी मैं नमस्कार नहीं कर पाऊंगा यह भविष्य में होने वाला अपराध है इतिश ईश इित यानी जो दो प्रकार के अपराध हैं इन्हें क्षणत क्षमा करें आप का मतलब अतीत अपराध से वो मान रहे हैं कि अतीत में अपराध था इसीलिए अतीत में ज्ञान नहीं हुआ नमस्कार करते नमस्कार का मतलब ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं हुआ अतीत में तो अर्थ है अतीत में अपराध था जिस काल का जो प्रतिबंध है वो उस काल में ज्ञान का प्रतिबंधक बनता है भविष्यत प्रतिबंध इसलिए कहा जाता है कि वो प्रतिबंध जब तक रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होने देगा तो जैसे गर्भवास में प्रतिबंध का और कुछ प्रतिबंध होता है प्रारब्ध रूप जो प्रतिबंध है भविष्य प्रतिबंध तो प्रारब्ध था ना उनका वो प्रयत्न से निवृत्त नहीं होता और जो प्रारब्धात्मक अपना फल भुगाने के लिए अभिमुख हुआ प्रतिबंध है वह प्रयत्न से निवृत्त नहीं होगा वो फल भुगा करके ही निवृत्त होगा और बाकी जो प्रतिबंध होते हैं वे होते हैं प्रयत्न से निवर्त जो अनारब्ध फल है पहले अपराध तो किए हैं लेकिन अभी फल देने के लिए सामने नहीं आए संचित जिसको कहा जाता है वो धर्मे न पापम अपनुदति के अनुसार पूर्व में आ, आर्जित जो प्रतिबंध है उनकी निवृत्ति हम वर्तमान में साधना से कर सकते हैं तो ये जो वर्तमान प्रतिबंध का नाम प्रयत्न है वे अनारब्ध फल जितने प्रतिबंध है उन सब प्रतिबंधों को दूर करता है आरब्ध प्रतिबंध को दूर नहीं करता आरब्ध प्रतिबंध ही फिर वो दो प्रकार का है वो इसी शरीर से भोगा जाने वाला और एक कुछ भावी शरीर से भोगा जाने वाला वो होता है बहुत उच्च कोटि के जो लोग होते हैं सामान्य जीवों का तो प्रारब्ध एक शरीर का ही होता है एक जन्म का लेकिन उच्च कोटि अधिकारी जो होते हैं अधिकारी उनका दो जन्म का भी तीन जन्म का भी प्रारब्ध होता है वो ज्ञान होने से पहले ही बनता ज्ञान होने के बाद तो प्रारब्ध रहता ही नहीं क्या नाम संचित रहता नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं बनेगा तो वो जो जन्म हुआ वो प्र... प्रारब्ध से हुआ उनका यदि वो प्रारब्ध शेष न होता तो उसी जन्म में उनको ज्ञान होता दो जन्म का प्रारब्ध साधक अवस्था में ही बन गया था उनका इसलिए गर्भ में ज्ञान हुआ लेकिन बा, बाद में भी फिर जीवन मुक्त होकर के रहना पड़ा और जैसे वो वामदेव शरीर में भोगने योग्य प्रारब्ध भो, भोग करके समाप्त हुआ तो विधेय मुक्ति ऐसा होता है तो ये कहते हैं तदवद एव तो इससे स्पष्ट हुआ कि प्रतिबंध जब तक रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होता तो प्रतिबंध को दूर करने के लिए साधन बताए गए हैं विचार और भावना विचारादि साधन उनसे प्रतिबंध दूर होने के बाद जब ज्ञान होगा तो अध्यास बाधित होगा इसे भाष्यकार भगवान भाष्य में कह रहे हैं तदवदेव ही इत्यादि से इसे टीका में टीकाकार ने कहा तद्वद विचारादे स्वरूपसदभावाद मिथ्याबुद्धेबाधक संभवतीह तदीय तद्वद हिस्म तो अध्यस्त स्वाभाविक कर्तृत्भोक्तृत्वादिलक्षण जगत दूप जगत इति जगतक्षनाथ्वाद सर्व एव नाम रूप कर्माख्यम विकार परमार्थ परमा सत्यात्म भाव या त्यक्त ये एक वाक्य है तो तद्वद एव दृष्टांत का दृष्टांत के साथ समन्वय करने के लिए है याने तद्वद एव का अर्थ निकलेगा तथे यथा से पहले दृष्टांत बता दिया कि दृष्टांत के अनुरूप ही दारिष्टान्त में दृष्टांत में जो दौर्गंध्य था उसके स्थान पर दार्टान्त में रहेगा आत्मा में अध्यस्त ये जगत दौर्गंध्य आच्छादित हुआ न दृष्टांत में ऐसे यहां पर जिसको आच्छादित करना है बाधित करना है वो हो जाएगा ये जगत चंदन में दौर्गंध्य जैसे औपाधिक है ऐसे आत्मा में अद्वैत जो आत्मा है उसमें यह द्वैतात्मक जगत चंदन के दुर्गंधी के तरह आरोपित है चंदन में आरोपित दुर्गंधी के तरह आरोपित है तो ये कहा कि स्वात्मनी अध्यस्तम यानी आरोपितम चंदन में आरोपित दुर्गंधी के तरह आत्मा में कहा से आया जैसे चंदन में दुर्गंधी तो आरोपित हुई ओ जलादि के संपर्क से आरत भावादि हुआ उससे दुर्गंधी आ गई आत्मा में ये जगत रूपी दुर्गंधि कहाँ से आ गई द्वैत रूपी तो उसको बताने के लिए विशेषण है स्वाभाविकम स्वाभाविकम जैसे दृष्टांत में बताया था उदक आदि संबंधत क्लेद, क्लेदादि जम इस विशेषण से जो निमित्त बताया था चंदन में दुर्गंधी के आरोप का ऐसे आत्मा में जगत रूपी दुर्गंधि के आरोप का निमित्त बताया जा रहा है स्वाभाविकम पद से तो स्वाभाविकम इसमें स्वभाव सिद्ध स्वाभाविकम का अर्थ है और स्वभाव का अर्थ क्या है तो स्वभाव है अनादि अविद्या स्वभाव शब्द का अर्थ है अनादि अविद्या अनादि अनिर्वचनीय जो अविद्या है और उस अविद्या से सिद्ध है आत्मा में यह आरोपित जगत तो ये चंदन में दुर्गंधी आदि का निमित्त जैसे जलादि का संबंध है ऐसे आत्मा में जगत रूपी दुर्गंधि का आरोप होने में निमित्त बन रहा है स्वभाव शब्दी तो अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान अविद्या अविद्या से जो होता है उसे कहा जाता है स्वाभाविक अविद्यक स्वाभाविक शब्द का अर्थ है अविद्यक तो ये जो आत्मा में अध्यस्थ है उसका क्या स्वरूप है जगत का तो स्वरूप बताया जा रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम आत्मा अकर्ता है उसमें अविद्या के कारण कर्तृत्व प्रतीत होता है अभोक्ता है उसमें भोक्तृत्व प्रतीत होता है, है? क्या हाँ ठीक है हा इसको अनादि अनादि सिद्ध का अर्थल अविद्या से सिद्ध है अविद्या से जो सिद्ध होता है अनादि यह विशेषण है अविद्या का अनादि अविद्या से जगत भास रहा है अनादि सिद्ध का अर्थ उससे यही सिद्ध हो रहा है कि वो मिथ्या है वास्तविक नहीं है लेकिन ये कब से भास रहा है तो पूर्व पूर्व अध्यास उत्तर उत्तर अध्यास में हेतु है, है ना पीछे चलते जाएंगे तो वो अनाधिकाल से है लेकिन ज्ञान होते ही निवृत्त होता है ये दिखाना है हा नादिशांत है तो आत्मा अकर्ता है उसमें करतापना ये अविद्या से आरोपित है आत्मा अभोक्ता है भोगता कहते हैं सुख दुख के अनुभविता को आत्मा में आत्मा को वस्तुतः सुख दुखादि का अनुभव नहीं होता लेकिन इस समय प्रतीत हो रहा है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं तो यह भोक्तापना है आत्मा में आरोपित है ये अनादि अविद्या से आरोपित है और आदि शब्द से और भी लेना मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं सन्यासी हू मैं गृहस्थ हूं इत्यादि ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण यानी स्वरूपम जगत आरोपित आत्मा में आरोपित दुर्गंधी है चंदन में आरोपित दुर्गंधि के तरह द्वैत रूपम द्वैतात्मक ये जगत है और जगत्याम पद से लिया जा रहा है एक दो प्रकार का जगत नहीं समस्त जगत सकारण जगत ये कार्य भी और उसका कारण जो स्वभाव शब्दित अनादि अविद्या है वो भी कोई स्वतंत्र सत्तावती नहीं है वो भी आत्मा में आरोपित है वो स्वयं आत्मा में आरोपित है और उसका कार्य ये जगत भी आत्मा में आरोपित है इसे बताया जा रहा है कि जगत द्वैत रूपम जगत्याम पृथिव्याम जगत्याम इतिपलक्ष जगत्याम यह पद उपलक्षणार्थ होने से समस्त जगत को लेना कारण समस्त जगत अनात्मा मात्र इसके लिए कहते हैं कि सर्वम एवं नाम रूप कर्माख्यम विकार तो नाम रूप कर्म रूप जो विकार है उसके कारण के साथ अविद्या के साथ अविद्यक जगत वो सब का सब यहां पर अविद्या से आत्मा में आरोपित है व्यवहार अवस्था में उसे परमार्थ सत्यात्म भावना या त्यक्तम सात ये जो अविद्या से आरोपित जगत है वह परमार्थ सत्य भावना से परमार्थ सत्यात्म भावना से त्यक्त यानि बाधित होता है बाधित हो जाता है त्यक, त्यक्तम सात यानी बाधितम सात ये नियम होता है कि चित्त में एक समय एक ही वृत्ति होती है जब स्वर्ण के कार्यभूत आभूषण अंगूठी किरीट कुंडल कंकण आदि में उनका जो आकार विशेष है जिसे विकार कहा जाता है कार्य कहा जाता है उस रूप आ, कार्याकार वृत्ति बनती है तो स्वर्णाकार नहीं रहती है और जब इन सब में एक सुवर्ण की मात्र वृत्ति बनती है तो कार्या कार उस समय उस वृत्ति में गृहित नहीं होता तो जिसका ग्रहण नहीं हो रहा है माना जाता है वह त्यक्त हो गया छूट गया जिसका ग्रहण हो रहा है वह स्वीकार कर रहे अंगीकार कर रहे हैं जिसका ग्रहण नहीं हो रहा वो बाधित हो रहा है तो अंगूठी आदि का बाद है स्वर्ण रूप से उनका ग्रहण तो विकार का बाद हुआ ऐसे जगत का जो तात्विक स्वरूप है जिसमें वह अध्यस्त है किसमें अध्यस्त है तो पहले बताया स्वात्मनी अध्यस्तम स्वरूप में अध्यस्त है तो वो जो स्वरूप है अपना प्रत्येक अभिन्न जगत अधिष्ठान ब्रह्म ये है स्वात्मा स्वरूप और उसमें अध्यस्त यह जगत इसलिए उसका तात्विक स्वरूप हो जाएगा जगत का अपना अधिष्ठान भूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म यानी मेरा ही अपना वास्तविक स्वरूप साधक ये समझ ले कि मेरा अपना वास्तविक स्वरूप ही जगत का तात्विक स्वरूप है तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करूंगा तो मेरा भी और जगत का भी जो व्यावहारिक स्वरूप है करता भोगतापना मेरा व्यावहारिक स्वरूप अध्यास्त स्वरूप और जगत का ये जो शब्द रूप रस गंध, आदि, ये अध्यास्त स्वरूप है ये बाधित होगा इस दृष्टि से कहा कि ये जितना भी नाम रूप कर्माख्य समस्त विकार जात है वह परमार्थ सत्य आत्म या तो परमार्थ सत्य जो आत्म स्वरूप है उसकी भावना से उसकी दृष्टि भावना है दृष्टि वो दृष्टि करेंगे तदाकर बनाएंगे तो ये विकार जातम त्यक्तम सात बाधितम सात बाधित हो जाएगा ये ईशावास्यम इदम सर्व यंच जगत्यान जगत पूर्वाध द्वारा ये जो विचार में अकुशल साधक हैं, उसके लिए तो भावना ये दृष्टि किसी अपने श्रद्धे आचार्य से ठीक से सुन करके ये आचार्य ने बताया कि तुम जगत का तथा अपना परमात्मा रूप से ही चिंतन करो इधर उधर की वृत्ति चित्त में बनती है तो उसे हटा दो और जगत दिख रहा है व्यवहारिक चक्षरादि प्रमाण से तो उसे देख करके तुम प्रयत्न करो उसे ब्रह्म रूप से ग्रहण करने का जैसे मंदिर में जाते हैं तो चर्म चक्षु तो दिखाता है पत्थर आदि से बनी हुई मूर्ति को लेकिन हम भावना नेत्र से उस मूर्ति को पत्थर न देख करके देखते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो ये तो कृष्ण है राम जी की मूर्ति है तो ये राम है शिव जी की मूर्ति है तो ये शिव है उनमें मूर्तियों में कृष्णत्व शिवत्व रामत्व ये किस नेत्र से देख रहे हैं चर्मचक्षु तो मूर्ति के आकार के पत्थर को दिखाता है और उनमें शिवत्व विष्णुत्व देखते हैं हम अपने भावना नेत्र से उस भावना नेत्र से केवल मूर्ति में ही शिवत्वादि न देख करके ये ईशावास्यम इदम सर्वम यह मंत्र वेद बता रहा है कि ये सारा जगत और स्वयं का भी जो व्यावहारिक स्वरूप लौकिक प्रमाण से अनुभव में आ रहा है इसे ही मूर्ति के स्थान पर रखो ये पूरा संसार ही मंदिर है संसार की हरेक वस्तु मूर्ति है और एक की ही मूर्ति है वो ब्रह्म की मूर्ति है और वो ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न है तुम ही हो तो ऐसी भावना करो कि मेरे से ब्रह्म रूप जो मैं हूं ये मेरा ही सब रूप है ये भावना करेंगे तो ये ये इसे कहा जाता है ये संवादी ब्रह्म दो प्रकार का भ्रम होता है ना एक संवादी भ्रम एक विसंवादी भ्रम ये संवाद हो जाएगा तो है तो तात्विक दृष्टि है लेकिन अभी जगत के तात्विक दृष्टि में तो जगत का बाध करके बाद समानाधिकरण किया जाता है यहां अभी बाध नहीं हो पा रहा है इसलिए विचाराधि से तो तत्व तक बुद्धि को पहुंचा करके वो किया जाता है इसलिए वो इसे भावना कर रहे हैं है वास्तविक ही भावना जो वास्तविक स्वरूप है उसी की भावना करने के लिए कहा जा रहा है जैसे रस्सी सर्प नहीं है लेकिन भ्रांत पुरुष को सर्प के रूप में दिख रही है तो उसे कहा जा रहा है कि तुम अदृढ़ भ्रांति हुई है तो उसका मित्र कहता है कि यह सर्प नहीं रस्सी है इसको रस्सी ही समझो रस्सी की भावना करो उसमें ऐसे ही जगत तथा जगत का भोक्ता जीव यह वस्तुत दोनों भी जिसके अज्ञान से कल्पित हैं भोक्ता तथा भोग्य जगत उन दोनों में अधिष्ठान की भावना ब्रह्म की भावना करने के लिए कहा जा रहा जो विचार में असमर्थ है उसे और जो विचार में समर्थ है उसे तो कहा जा रहा है विचार करो ऐसा और विचार से जब प्रतिबंध दूर होगा यथार्थ ज्ञान होगा जिसके चित्त में उतर्क नहीं है आस्तिक है लेकिन विचार नहीं कर पाता तो उसे भावना मात्र से ही जो थोड़ा प्रतिबंध चित्त में है वो दूर हो जाता है श्रद्धा विशेष होने के कारण श्रद्धावान लवते ज्ञानम है ना ये भावना करके जैसे ही प्रतिबंध दूर होगा जगत का सत्यत्व मात्र उसके बुद्धि में एक प्रतिबंध है वह इस भावना से शिथिल पड़ेगा दूर और जैसे ही फिर अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा श्रद्धालु होने के कारण तो ये कब होगा जगत में ब्रह्म की भावना करते करते जगत में सत्य बुद्धि शिथिल पड़ जाएगी ये विपरीत भावना है एक प्रकार से जगत को सत्य समझना मिथ्या जगत को सत्य समझना यह विपरीत भावना है ना इस विपरीत भावना को दूर करने के लिए जगत का जो तात्विक स्वरूप है उस स्वरूप से उस का उसका ग्रहण करते रहो तो जगत की ब्रह्म रूप से ही भावना करते करते एक संस्कार बनेगा ब्रह्म रूपता का तो जगत फिर जगत रूप से सत्य न भाष करके उसका जो तात्विक रूप है ब्रह्म उस रूप से ही वो जैसा वो संस्कार दृढ़ होगा तो उस समय वो ये शुभ संस्कार माना जाएगा जगत का ब्रह्म रूप से संस्कार जगत का जगत रूप से ही सत्यत्व का संस्कार ये अशुभ संस्कार है ये अशुभ संस्कार जब तक रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा विशेष होने कारण संशय पर्यायी नहीं है संशय नहीं है विपर्यय ये विपर्यय है तो इस विपर्यय को दूर करने के लिए कहा जगत और स्वयं की ब्रह्म रूपता की भावना पढ़ो इस भावना से जैसे जैसे भावना सुदृढ़ होगी तो जगत तथा स्वयं के अब्रह्मता का जो अशुभ संस्कार चित्त में था वह दूर हो जाएगा वो दूर होते ही जैसे पूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाएगा तो अहम ब्रह्मास्मि ये बोध उसे होगा ये कहा जा रहा है पक्की भावना हो जाएगी तो फिर वो भावना ही प्रमा का रूप धारण करेगी हाँ वो भावना प्रमा का रूप धारण करेगी हा हां ज्ञान की अंतरंग साधन रूप उपासना बताई जा रही है और जो विचार कुशल है उसके लिए विचार थोड़ी टीका है टीका को देखिए स्वभावो अनादि अविद्या जो स्वाभाविकम विशेषण है ना जगत का उसमें स्वाभाविकम पद का अर्थ कर रहे हैं स्वाभाविकम में वो ठक प्रत्यय हो करके विकार अर्थ में तस्वीकार फिर ठस्य इकह सूत्र से ईक होकर के और ठक प्रत्यय ठय प्रत्यय हुआ और वो होने से आदि वृद्धि हो जाएगी स्वाभाविकम स्वभावस्य से विकार है स्वाभाविकम तो ये स्वभाव क्या है तो कहते हैं स्वभावो अनादि अविद्या। अनादि अविद्या को स्वभाव कहा जाता है और तत्कार्यम तत्कार्यम या उस अनादि अविद्या के कार्य को कहा जाता है स्वाभाविक ये जगत स्वाभाविक है का अर्थ है अनादि अविद्या का कार्य है और इत्यादि ये स्वाभाविकम ये जो विशेषण है और आदि शब्द से ग्राह्य उससे पहले भाष्य में दिया हुआ आत्मनि अध्यस्तम यह एक विशेषण ये दो विशेषण जगत के भाष्य में देकर के भाष्कार भगवान जगत में बाध योग्यता दिखा रहे हैं ये टीकाकार कहते हैं कि स्वाभाविकम इत्यादि बाध योग्यत्व प्रदर्शनार्थम विशेषण ये विशेषणम को इत्यादि के पास ले आइए स्वाभाविकम इत्यादि विशेषणम बाध योग्यत्व प्रदर्शनार्थम जगत का स्वाभाविकम और स्वात्मनि अध्यस्तम ये जो विशेषण द्वय हैं ये जगत में बाध की योग्यता को दिखाने के लिए हैं जगत बाध योग्य है ये सिद्ध होता है अब भाष्य में आगे वाक्य आ रहा है एवं ईश्वरात्म भावनाया युक्तस्य इत्यादि इसकी अवतरण टीका है ये जो एवं विचारादि प्रयत्नवतो हैचारादी दृष्टि तिरस्कृत तिरस्कार संभावना जो हैं वहां तक एवं इत्यादि भाष्य का अवतरण है तक ये इति अभिप्रेत्य आह एवं ईश्वराते ये अवतरण टीका है लंबी इस पर चर्चा होगी कल ओम पूर्ण मद